दूसरा प्रकरण सदर्शन समन्वय पूर्व मीमांसा मीमांसा का प्रथम सूत्र है अथा धर्म जिज्ञासा अर्थात अब धर्म की जिज्ञासा करते हैं मीमांसा के अनुसार धर्म की व्याख्या वेद विहित शिष्टों से आचरण किए हुए कर्मों में अपना जीवन ढालना है इसमें सब कर्मों को यज्ञों तथा महायज्ञों के अंतर्गत कर दिया गया है भगवान मनु ने भी ऐसा ही कहा है महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीय क्रियते तनुः महायज्ञों तथा यज्ञों द्वारा ब्राह्मण शरीर बनता है पूर्णिमा तथा अमावस्या में जो छोटी छोटी इष्टियाँ की जाती हैं इनका नाम यज्ञ और अश्वमेधादि यज्ञों का नाम महायज्ञ है पहला यज्ञ प्रातः और सायंकाल की संध्या तथा स्वाध्याय दूसरा देव यज्ञ, प्रातः तथा सायंकाल का हवन तीसरा प्रति यज्ञ देव और पितरों की पूजा अर्थात माता पिता गुरु आदि की सेवा तथा उनके प्रति श्रद्धा भक्ति चौथा बलिवैश्व देव यज्ञ, पकाए हुए अन्न में से अन्न प्राणियों के लिए भाग निकालना पांचवा अतिथि यज्ञ घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार ये यज्ञ के अबांतर भेद हैं ये यज्ञ और महायज्ञ वेदों में बतलाई हुई विधि के अनुसार होने चाहिए इसलिए जैमिनी मुनि ने इनकी सिद्धि के लिए शब्द अर्थात आगम प्रमाण ही माना है जो वेद है वेद के पांच प्रकार के विषय हैं पहला विधि दूसरा मंत्र तीसरा नामध्येय चौथा निषेध और पांचवा अर्थवाद स्वर्ग कामो यजेत स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करें इस प्रकार के वाक्यों को विधि कहते हैं अनुष्ठान के अर्थ स्मारक वचनों को मंत्र के नाम से पुकारते हैं यज्ञों के नाम की नामधेय संज्ञा है अनुचित कार्य से विरत होने को निषेध कहते हैं तथा किसी पदार्थ के सच्चे गुणों के कथन को अर्थवाद कहते हैं इन पांच विषयों के होने पर भी वेद का तात्पर्य विधि वाक्यों में ही है अन्य चारों विषय उनके केवल अंगभूत हैं तथा पुरुषों को अनुष्ठान के लिए उत्सुक बनाकर विधि वाक्यों को ही संपन्न किया करते हैं विधि चार प्रकार की होती है कर्म के स्वरूप मात्र को बतलाने वाली विधि उत्पत्ति विधि है अंग तथा प्रधान अनुष्ठानों के संबंध बोधक विधि को विनियोग विधि कर्म से उत्पन्न फल के स्वामित्व को कहने वाली विधि को अधिकार विधि तथा प्रयोग के प्रशु प्राशुभाव शीघ्रता के बोधक विधि को प्रयोग विधि कहते हैं विद्यार्थक निर्णय करने में सहायक श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान तथा समाख्या नामक षट प्रमाण होते हैं जैमिनी मुनि के मतानुसार यज्ञों से ही स्वर्ग अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है स्वर्ग कामो यजेत स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे यज्ञ के विषय में श्रीमद् गीता में ऐसा वर्णन किया गया है यज्ञाथात कर्मण्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंते मुक्त संग सम यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनके अतिरिक्त अन्य कर्मों से यह लोक बंधा हुआ है सदर्श अर्थात यज्ञार्थ किए जाने वाले कर्म भी तो आसक्ति अथवा फलासा छोड़कर करता जा सहय्या प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ही, अनेन प्रसविष्यध्वम ऐस उ कामधुक प्रारंभ में यज्ञ के साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने प्रजा से कहा इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो यह यज्ञ तुम्हारी कामधेनु हो अर्थात यह तुम्हारे इष्ट फल को देने वाला हो